शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष जी की पुण्य स्मृति कथा स्वामी शिव कृष्णानंद एक दिन दक्षिण देश के एक भक्त ने पूछा मेरी विशेष इच्छा न होते हुए भी माता पिता मेरे विवाह के लिए उतावले हो रहे हैं ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना है बता दीजिए उत्तर में महाराज ने कहा जन्म मृत्यु विवाह ईश्वर के हाथ में है उन विषयों में हम लोग कुछ नहीं बोलते तुम लोग अपने विचार से निश्चय कर लेना किसी दूसरे ने पूछा हम लोग साधन भजन जब ध्यान करते हैं सही किंतु मन नहीं लगता आनंद का स्वाद भी नहीं पाते लगता है कि हम यंत्र के समान करते जाते हैं इसमें उपाय क्या है उत्तर में महापुरुष जी ने कहा मन की गति ऐसी है चंचलता ही इसका स्वभाव है उसमें भय की बात नहीं है आनंद मिले या न मिले बारंबार आस्वादन मिले या न मिले भजन करना कभी न छोड़ना जब ध्यान करते करते मन स्थिर होगा और तभी आनंद मिलेगा दीर्घकाल तक आदर के साथ निरंतर साधन भजन करने की चेष्टा करो और श्री श्री ठाकुर से व्याकुल होकर प्रार्थना करो अभ्यास वैराग्य और उनकी कृपा से मन स्थिर होगा आनंद मिलेगा एकनिष्ठ होकर श्रद्धा और दृढ़ विश्वास के साथ साधन करते रहो इससे सिद्धि अनिवार्य है उनके पास जाने से के पहले मन में विचार आता कि जाकर उनसे बहुत सी बातें कहूँगा वे अनेक प्रश्नों का समाधान कर देंगे किंतु सामने जाकर कुछ भी नहीं बोल सकता था भीतर आनंद है किंतु बाहर न जाने कैसा स्वाभाविक भय होता था कुछ भी न बोल सकता था केवल उन्हें देखता और वे जिससे जो कुछ कहते थे वह सुनता था उसी से अनेक प्रश्नों का समाधान हो जाता था इसी प्रकार मैं एक दिन सुबह बैठा था एक एक करके सब लोग उनका चरण दर्शन कर चले गए तब भी मैं अकेला बैठा था सबसे अंत में प्रणाम करते ही एकाएक -एक मेरी आंखों में आंसू आ गए डबड़बाती की से मैंने कहा महाराज श्री चरणाश्रित इस दीन सेवक के आप ही एकमात्र संबल हैं साधन भजन क्या हो रहा है आप ही जानते हैं आपकी कृपा का ही भरोसा है करुणा सिंधु महापुरुष ने हंसते हुए कहा श्री ठाकुर से प्रार्थना करो बेटा उन्ही को जय उन्ही की जय हो हमारे वे ही सर्वस्व हैं, हम उनके आज्ञाकारी दास हैं यह कहानी जानते हो ना, श्री कृष्ण की जय श्री कृष्ण की जय श्री राधा के मुख की बात है कलंक भंजन के बाद राधा ने कहा था बद्र, ब्रज मंडल में बात फैल गई कि राधिका असली असती और कृष्ण कलंकनी है भक्तवत्सल श्री कृष्ण ने राधिका के इस कलंक को दूर करने का निश्चय किया एकाएक कृष्ण एक दिन मूर्छित हो गए किसी तरह उनकी मूर्छा नहीं टूटी यह देखकर कर ब्रजमंडल में सभी रोने लगे इतने में एक वैद्य वहां आ गए और रुलाई का कारण जानकर सबको अभय देते हुए बोले डर नहीं है अभी तुम्हारे कृष्ण अच्छे हो जाएंगे किंतु तुम लोगों को एक काम करना होगा स्व छिद्र वाले एक घड़े में यदि कोई सती स्त्री यमुना से जल भर कर ला सके तो उस जल के सिंचन से गोपाल की मूर्छा अच्छी हो जाएगी ब्रजमंडल में सती स्त्रियों को की कमी नहीं है किंतु एक बुन जल भी धरती पर न गिरे यह अपूर्व कार्य देखने के लिए बहुत से ब्रजवासी वहाँ उपस्थित हुए जटिला कुटिला आदि जो स्त्रियाँ अपने को सती कहती थी, वे एक एक कर आ गई किंतु सौ छिद्र वाले घड़े में जल नहीं ला सकी घड़ा जल से उठाते ही सारा जल छेदों से निकल जाता था लज्जा के मारे सभी से झुकाए भाग गई कोई जल नहीं ला सकी गोपाल को आराम नहीं हुआ सबके अंत में सखियों के, के परामर्श से श्री राधा श्री कृष्ण नाम का स्मरण कर उस छेद वाले घड़े में जल भर लाई एक बूंद भी जल नहीं गिरा वैद्य जी उठ सामने आ गए और बोले तो प्रमाणित हो गया कि जटिला कुटिला आदि स्त्रियां सती नहीं हैं राधा ही सती है उस जल के सिंचन से गोपाल की मूर्छा दूर हो गई वे उठकर बैठ गए सभी लोग एक स्वर से बोल उठे बोलो जय श्री राधा जी की जय तब श्री राधा गदगद कंठ से बोली आप लोग श्री कृष्ण की जय बोलिए यह राधा की जय नहीं है बल्कि श्री कृष्ण की जय है इतना कहकर राधा के कलंक भंजन की कहानी विस्तार के साथ बताई जब कहानी के अंत में महापुरुष जी कहने लगे जानते हो ना, अब कि वही श्री कृष्ण श्री रामकृष्ण रूप में आए हैं उनके जयगान तथा यश सौरभ से सब सारा संसार परिव्याप्त होगा समस्त पृथ्वी मत हो तो उठेगी तुम लोग उन्हें रामकृष्ण का जयगान करो बेटा उनके नाम से तुम लोग मत हो जाओ श्री राधा के कलंक भंजन की तरह अब के श्री रामकृष्ण भी भक्तों की अविद्या कलंक कालिमा दूर करने के लिए आए हैं जो एकनिष्ठ होकर उनका शरणागत होगा अपना सर्वस्व अर्पित करके उन्हीं का हो जाएगा वह अवश्य ही अविद्यामुक्त होकर निःश्रेयस मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होगा एक बात एक बार और भी कुछ दिन मठ में रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था किसी उपाय से भगवान का दर्शन हो सकता है इस प्रसंग में महापुरुष जी ने एक दिन कहा था एकमात्र उन्हें की कृपा से उनका दर्शन होना संभव है ध्यान जब प्रार्थना अपनी शक्ति के अनुसार करते रहने से उनकी कृपा होती है उनकी कृपा के ऊपर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए क्या वे मामूली मनुष्य के समान है उनके दर्शन से मनुष्य के समस्त अभावों की पूर्ति हो जाती है सारी आशा आकांक्षाओं की निवृत्ति होती है जन्म जन्मांतरों के सारे बंधन टूट जाते हैं और ज्ञान भक्ति विश्वास की हृदय पूर्ण हो जाता है कई सालों तक ईश्वर को पुकारा परंतु कुछ नहीं हुआ ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा जीवन भर ऐसा करना होगा उससे न हुआ तो जन्म जन्मांतर तक उन्हें पुकारना होगा इस भाव से भक्ति विश्वास दृढ़ता प्रेम और हार्दिकता से उन्हें पकड़े रहना होगा तब होगा उन्हें प्राप्त करने के लिए तिव्य व्याकुलता आवश्यक है हृदय जब उनके लिए छटपटाता रहेगा अधीर होगा उन्हें प्राप्त न कर सकने से जीवन नहीं रहेगा ऐसी अवस्था जब मन के भीतर होगी तब जानना कि उनके कृपा लाभ में अब विलम्ब नहीं है पांच सात दिन उस ढंग से उनके श्रीचरणों के निकट रहकर मानो परिपूर्ण हृदय से मैं घर लौट आया उनके स्वस्थ शरीर का यही मेरा अंतिम दर्शन था और भी दो बार उनका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ था किंतु उस समय वे बहुत ही अस्वस्थ थे बोलने की शक्ति भी नहीं थी देश लौटकर मैं बीच बीच में उन्हें पत्र लिखता था उत्तर में वे अनेक उपदेश देकर तथा आशा और अभ्यवाणी भेजकर इस दीन सेवक को अनेक प्रकार से उत्साहित करते थे संसार की विपत्तियों से उन्होंने कृपा करके मेरी रक्षा की है 1931 सौ ईस्वी की बात है जीवन में एक अग्नि परीक्षा उपस्थित हो है कोई उपाय न देखकर मैंने उन्हें पत्र लिखा उत्तर आया विवाह की बात लिखी है भगवान को प्राप्त करने के मार्ग में वह विघ्न है विवाह कभी न करना यदि मार होते रोते मर भी जाए तो भी नहीं भगवान की कृपा से जब तुम्हारे भीतर भोग वासना नहीं है तो चिंता क्या है श्री ठाकुर तुम्हारी रक्षा करे विवाह करने से आध्यात्मिक मार्ग में बड़ी विपत्ति में पड़ जाओगे श्री गुरुदेव की सावधान वाणी ने इस दीन सेवक की दुख ज्वालामय गारहस्थ जीवन के कराल ग्रास से रक्षा की है और सब प्रकार की अवस्थाओं में ठीक मार्ग में अभी भी मुझे वहीं चलाती जा रही है एक बार उनके हाथ की लिखी दिनचर्या मांगकर मैंने पत्र भेजा था उत्तर में उन्होंने लिखा था दिनचर्या क्या बताऊँ सुबह शाम रोज जब ध्यान करते रहना और ब्रह्मचर्य का पालन करना तथा सदा नित्य सत्य बोलना चाहे उससे कुछ भी हो जाए एक दूसरे पत्र का अंश है उनका आशय जब तुम पा गए हो तो तुम्हारे सारे बंधन टूट ही गए हैं अब जो चल रहा है वह प्रारब्ध मात्र है संसार में जो थोड़े बहुत धक्के खा रहे हो उनसे तुम्हारी भक्ति विश्वास वृद्धि में सहायता होगी खूब प्रार्थना करो उन्हें कभी न भूलना मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा भक्ति विश्वास क्रमशः बढ़ता जाए उनकी अमोघ आशीर्वाणी मेरे जीवन के प्रत्येक पदक्षेप में क्रियाशील होकर उन्हीं की पुण्य स्मृति जगा देती है एक बार कलकत्ते के एक गुरुभाई से एकाएक एक पत्र मिला कि गुरुदेव अत्यंत अस्वस्थ हो गए हैं जीवन संशय की अवस्था है घबराकर कर मैं मठ में पहुंचा, मठ में अगणित मनुष्य थे महापुरुष की दर्शन और उनकी अवस्था जानने के लिए चारों ओर से लोग दौड़ते हुए आ रहे थे उन भक्तों की व्याकुलता गुरु भक्ति आदि देखने से मन में अपूर्व आनंद होने लगा इन महापुरुष से अपने स्वाभाविक सरल स्ने प्रेम से न जाने कितने मनुष्यों को मुक्त कर लिया है और न जाने कितने भक्तों के अंतर में भगवत प्रेरणा तथा ईश्वर उन उन्मुक्ता जगाकर उन्हें विषयों के कुटिल पथ से निःश्रेयस के पथ में खींच लिया है वे सब आज गुरु के दर्शन के लिए व्याकुल होकर मठ में आ गए थे उनकी ऐसी असाधारण गुरु भक्ति मेरे मन में विपुल आनंद दे रही थी किंतु इस भीड़ में उनका दर्शन उनका अत्यंत करना अत्यंत कठिन था वे रोग सैया पर लेटे थे बाह्य ज्ञान रहित किसी को उनके कमरे में जाने नहीं दिया जाता था कई दिन तक प्रतीक्षा करने पर भी गुरु महाराज का दर्शन संभव न हुआ बाद में एक दिन किसी तरह कुछ क्षण के लिए दर्शन हुआ कठिन रोग से शरीर निश्चेष्ट पड़ा था किंतु तो चेहरा प्रसन्न दिखाई पड़ता था मानव वे शरीर से मन को अलग करके निज स्वरूप में समाधि हो रहे हैं आंसू बहाते हुए मैं उनकी करुणाघन मूर्ति देखता रहा चुपचाप प्रणाम करके लौट आना पड़ा केवल श्रीमूर्ति को प्रणाम किया अंतर में उनकी स्मृति रह गई कठोर व्याधि से उनका एक अंग अचेत हो गया था इसी अवस्था में वे प्रायः एक वर्ष तक रहे किंतु उठने की शक्ति नहीं थी उन्नीस ईस्वी के नवंबर मास में अपनी माता को लेकर अब मैं तीर्थ भ्रमण के लिए निकला तब पुनः एक बार उनका दर्शन प्राप्त कर सका था उस समय भी वे रुग्ण होकर बिछौने पर पड़े थे स्वामी अपूर्वानंद जी महाराज ने कृपा करके उनके दर्शन का प्रबंध कर दिया था 8 नवंबर उन्नीस बुधवार यह मेरा अंतिम दर्शन था माँ को साथ लेकर मैं श्री गुरुदेव के समीप उपस्थित हुआ उनके चरणों में प्रणाम करके खड़ा हुआ सेवक ने उनसे कहा माँ को लेकर यह तीर्थ दर्शन में जा रहा है आपका आशीर्वाद चाहता है उसी क्षण उन्होंने हमारी और कृपा प्रसन्न दृष्टि से देखा प्रतीत हुआ उनकी उस दयाघन दृष्टि से करुणा और आशीष धारा निकल रही है उससे मेरा मन आनंद से उत्फुल्ल हो गया श्री चरणों में भक्तपूर्ण प्रणाम निवेदित करने करके मैं चला आया यही मेरा अंतिम प्रणाम था उनका शरीर रहते फिर दर्शन का सौभाग्य नहीं हुआ किंतु अंतर के अंतर्तम प्रदेश में उनकी वह ज्योतिपूर्ण दक्षिणा मूर्ति अशेष कल्याण के रूप में सदा विराजमान है जब भी उनका स्मरण करता हूँ हृदय में वह मधुर हंसी तथा स्नेह करुण दृष्टि दिखाई पड़ती है और आशा की अभयवाणी सुनाई पड़ती है लगता है कि वे नित्य सनातन हैं सदा ही है अंतर में रहकर हाथ पकड़ लिए चल रहे हैं अंतिम दिन पार जाने के लिए कर्णधार रूप से वे सदा सन्नद्ध हैं आनंद से हृदय भर जाता है प्रतीत होता है कि ब्रह्मज्ञ श्री गुरु के चरणाश्रय में मेरा यह तुच्छ जीवन सचमुच ही कृतार्थ हुआ है मानव जन्म सार्थक हुआ है और बार बार मेरा यह मस्तक उनके श्री चरण कमलों में भक्ति से अवनत होता है ओम शांति शांति शांति ही